दस महाविद्या शक्तियों का परिचय जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा तब शिव जी ने वहां जाने से मना किया माता अपने पिता प्रजापति दक्ष से यह पूछने के लिए जाना चाहती थी कि आखिर किस अहंकार में उन्होंने उनका और देवाधिदेव महादेव का अपमान किया परंतु शिव जी सुनते ही न थे वह तो उन्हें तरह तरह की नीतिपूर्ण बातों से मना रहे थे माता ने सोचा ऐसे तो परम ज्ञाने शिवजी अनुमति देने से रहे माता ने सोचा कोई और ही युक्ति निकालनी पड़ेगी उन्हें क्रोध आया तो क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की फिर दसों दिशाओं में दस शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखला दी इस अति भयंकर कार्य दृश्य को देखकर कर शिव जी घबरा गए क्रोध में सती ने शिव को अपना फैसला सुना दिया मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही या तो उसमें अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी हारकर शिवजी सती के सामने आ खड़े हुए उन्होंने सती से पूछा कौन है ये सती ने बताया ये मेरे दस रूप हैं आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है आपके ऊपर नीले रंग की तारा है पश्चिम में छिन्न मस्ता भुवनेश्वरी पीठ के पीछे बगलामुखी पूर्व दक्षिण में धूमावती दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है और मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ यही दस महाविद्या अर्थात दस शक्तियाँ हैं बाद में मां जगदम्बा ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया था प्रवृत्ति के अनुसार दस महाविद्या के तीन समूह हैं पहला सौम्य कोटि त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी मातंगी कमला दूसरा उग्रकोटी काली छिन्नमस्ता धूमावती बगला उग्र कोटी तारा और त्रिपुर भैरव भैरवी दस महाविद्याएं तो आदि शक्ति का अंश है उनका न तो कोई आदि हो सकता है और न अंत उनके बारे में वर्णन कर पाना किसी मानव के वश की बात ही नहीं फिर भी माता भक्तों को आदि शक्तियों का संक्षिप्त परिचय देने का साहस कर रहे हैं दस महाविद्या शक्तियों की साधना एक महान कार्य है कार्य महान है तो उसकी विधि भी उतनी जटिल जटिल है शक्ति के किसी भी स्वरूप के मंत्रों का जब अनुष्ठान विधि विधान के पालन के साथ ही करना चाहिए किसी जानकार साधक के मार्गदर्शन में ही दस महाविद्याओं या माता के किसी भी स्वरूप के मंत्र का जप अनुष्ठान आदि करें